प्रार्थना क्या प्रार्थना कर्म का रूप धारण कर ले अब्दुल बहा ने कहा हाँ बहाय धर्म में कलाओं विज्ञानों तथा सभी दस्तकारियों का उपासना के रूप में माना जाता है जो व्यक्ति अपने पूरे कौशल के साथ कागज का टुकड़ा बनाता है और इसे परिशुद्ध बनाने के लिए पूर्ण निष्ठा और शक्ति को प्रयोग में लाता है वह ईश्वर की स्तुति करता है संक्षेप में मानवता की सेवा की इच्छा और सर्वोच्च अभिप्राय से प्रेरित मनुष्य द्वारा पूर्ण मन से किए गए सभी प्रयास ही आराधना उपासना है यही भक्ति है कि मानवता की सेवा की जाए और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए सेवा प्रार्थना है कोमलता पूर्वक पक्षपात से मुक्त और मानव जाति की एकता में विश्वास रखता हुआ रोगियों की परिचय हुआ चिकित्सक ईश्वर की स्तुति करता है हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है अब्दुल की प्राप्ति। हमारा आगमन पृथ्वी से होता है खनिज जगत से वनस्पति जगत में और वनस्पति से पशु जगत में हमारा परिवर्तन क्यों किया गया ताकि इनमें से प्रत्येक जगत में हम संपूर्णता प्राप्त कर सकें, ताकि हम खनिज के उत्तम गुणों को प्राप्त कर सकें ताकि हम वनस्पति सदृश्य विकास करने की शक्ति प्राप्त कर सकें ताकि हम पशु जैसी सहज बुद्धि से सुसज्जित हों तथा देखने सुनने सूंघने स्पर्श करने और चखने की शक्तियां हमें उपलब्ध हों यहां तक कि हम पशु जगत से मानव संसार में पदार्पण करें तथा तर्क आविष्कार शक्ति तथा आत्मा की शक्तियों के उपहार हमें प्राप्त हों